संवेदनाओ के पंख की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आइए जानते हैं बालराम कथा की आगे की कथा अध्याय दो जंगल और जनकपुर राजमहल से निकलकर विश्वमित्र दोनों राजकुमारों को लेकर सरयू नदी की ओर आगे बढ़े। आश्रम के के लिए नदी नदी पार करनी थी, किंतु वे लोग नदी के किनारे किनारे चलते रहे। देखते ही देखते ही अयोध्या नगरी पीछे छूट गई। दोनों राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था वे उत्साहित कदमों से आगे बढ़ते चले जा रहे थे सूरज ढल गया शाम होने लगी पशु पक्षी अपने घरों में वापस आ रहे थे जिसे देखकर वे लोग भी नदी के किनारे ही विश्राम करने के लिए रुक गए महर्षि विश्वामित्र ने मुस्कुराकर राम से कहा मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ इन विद्याओं को सीखने के बाद कोई तुम तुम पर प्रहार नहीं नहीं कर सकेगा उस समय भी नहीं, जब नींद में में हो राम और लक्ष्मण नदी हाथ मुंह धोकर विश्वामित्र के नजदीक आकर बैठ गए उन्होंने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की दो विद्याएं सिखाई उसके बाद और पत्तों का बिस्तर बनाकर उन लोगों ने वही दो नदिया आपस में मिलती थी राम और लक्ष्मण महर्षि की बात को ध्यान से सुनने के लिए उनके ठीक पीछे पीछे चलते रहे महर्षि विश्वामित्र रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में पेड़ पौधों के बारे में वहाँ के लोगों के बारे में तथा उनके इतिहास के बारे में बताते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे की यात्रा और कठिन थी रात हो गई थी महर्षि को आगे जाना उचित नहीं लगा वे लोग वही एक आश्रम में रुक गए अगली सुबह वे लोग नाव से गंगा पार करके आगे बढ़े आगे घना और कठिन जंगल था जिसमें धूप का नामो निशान नहीं था काफी डरावना रास्ता था महर्षि राम लक्ष्मण को बता रहे थे कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है असली खतरा तो राक्षसी ताड़का से है वह यहीं रहती है उसे हमेशा के लिए मिटा देना है के डर से उस वन में कोई नहीं आता था जो भी आता उसे मारकर खा जाती थी। उसके इसी डर से सुंदर वन वन का नाम ही पड़ गया था। को सामने लाने के लिए राम ने महर्षि की आज्ञा पाकर धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाई टंकार सुनते ही ताड़का गरजते हुए राम की ओर दौड़ी वह इतने वेग से आई कि जंगल में तूफान आ गया विशाल पेड़ टेड़ का टूट टूट कर गिरने लगे ताड़का पत्थरों की वर्षा करने लगी राम ने उस पर बाण चढ़ाया लक्ष्मण ने निशाना साधा ताड़का बाणों से घिर गई, एक बाण जाकर उसकी छाती में लगा वह धरती पर गिरी और फिर उठ नहीं सकी विश्वा को बहुत खुशी हुई उन्होंने राम को को गले से लगा लिया। दोनों राजकुमारों को तरह के अस्त्र शस्त्र दिए, उसके प्रयोग की विधि बताई तथा उसका महत्व भी बताया। का वध करके उन लोगों ने निर्भय होकर वहीं पर रात बिताई चारों तरफ अब शांति ही शांति थी अगली सुबह जंगल में ताड़का का वास नहीं बल्कि पत्तों और हवा की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए वे सभी आश्रम पहुंचे आश्रम वासियों ने उन लोगों का अभिनंदन किया वे लोग काफी खुश थे विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गए आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को दी गयी कुछ ही दिनों में अनुष्ठान पूरा होने वाला था राम लक्ष्मण ने रात दिन जाग कर आश्रम की देखभाल की पांच दिनों तक कोई विघ्न बाधा नहीं आई। ऐसा प्रतीत हुआ कि राम लक्ष्मण की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है परंतु अनुष्ठान के अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आसमान गूंज उठा दो राक्षस सुबाहु और मारिच, राक्षसों के के के साथ आश्रम पर आ गए। वे दोनों राक्षसी के पुत्र थे राम ने राक्षसों को देखते ही मारीच पर बाण चलाया बाण लगते ही वह मूर्चित होकर धरती पर गिर पड़ा किंतु वह मरा नहीं वह दक्षिण की ओर भाग गया अब राम ने सुबाहु सुबाहु पर बाण चलाया, उसके प्राण वहीं निकल गए। के मरते ही राक्षसों में भगदड़ मच गई, सभी राक्षस अपनी जान बचाकर कर भागे इस प्रकार महर्षि का अनुष्ठान संपन्न हुआ महर्षि ने राम को गले लगाया खूब आशीर्वाद दिया जुद्ध के बाद राम ने ऋषि से आगे के कार्य के लिए आज्ञा मांगी। ऋषि ने बताया कि जनकपुरी में शिव का बहुत बड़ा धनुष है। हम उसे देखने जाएंगे राम और लक्ष्मण गुरु की आज्ञा मानकर चल दिए वे सोन नदी पार कर गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए दूसरे दिन मिथिला के महाराज जनक के यहाँ पहुंचे राजा जनक ने विश्वामित्र का स्वागत किया राम लक्ष्मण को देखकर राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए वे पूछ बैठे कि ये दोनों राजकुमार कौन हैं? महर्षि ने बताया ये राम और लक्ष्मण हैं। आपका अद्भुत धनुष देखने के लिए अपने साथ लाया हूँ राजा जनक ने उन्हें एक सुंदर उद्यान में ठहराया शिव का धनुष बहुत विशाल था इतना विशाल कि उसे मुश्किल से खींचकर उस सभा में लाया गया जहाँ सभी राजा राजकुमार ऋषि और मुनि उपस्थित थे इतने विशाल धनुष को देखते ही राजा जनक पल भर के लिए उदास हो गए उन्होंने महर्षि से कहा मुनिव मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से करूंगा जो इस शिव शिव के के धनुष धनुष पर पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। उस अनेक राजकुमारों ने प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की किंतु सभी विफल रहे अंत में विश्वामित्र ने राम को संकेत किया राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की और उस विशाल शिव धनुष को सहज ही उठा लिया बच्चों के खिलौने की तरह उन्होंने उस शिव धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाने की कोशिश की तो वह धनुष टूट गया राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए। सभी एक दूसरे को देख रहे थे महाराज जनक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई और सीता के लिए योग्य वर मिल गया राजा जनक ने महर्षि से कहा मुनिवर आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ को बारात लेकर आने का निमंत्रण भेजू विश्वामित्र की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए नगर में काफी प्रसन्नता थी महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशियां छा गईं। पाँच दिनों में बरात मिथिला पहुंची, जनकपुरी जगमग कर रही थी चारों तरफ फूलों की चादर बिछी हुई थी विवाह के पहले राजा चनक ने महाराज दशरथ से कहा राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके मेरी बड़ी बेटी सीता को अपना लिया मेरी इच्छा है कि उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ तथा मेरे छोटे भाई कुश की पुत्रियों मांडवी और श्रुदकीर्ति का विवाह भरत तथा शत्रुधन से हो जाए। महाराज दशरथ ने राजा जनक के इस प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार कर लिया चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। थी बरात बहु को लेकर अयोध्या लौटी तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी और चारों तरफ से स्त्रियों ने पुष्प बरसाए शंख की ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी आनंद ही आनंद छा गया बाल राम कथा की आगे की कथा हम सुनेंगे अध्याय तीन में